गए जहाँ वशिष्ठ जी थे उनको बताना आवश्यक लगा कि अब उसके आगे क्या होना चाहिए महाराज को स्वयं समझ में नहीं आया, क्या करें? और गुरु न वशिष्ठ जी के पास इस बात की खबर भिजवाई बल्कि स्वयं वशिष्ठ जी के पास उठ करके महाराज गए इसके वशिष्ठ जी के आदर के प्रति है एक तो उनका आदर करने के लिए उनके पास गए दूसरी बात ये कि ये है बड़े प्रसन्नता की बात थी भगवान नाम की जो इस प्रकार से सीता स्वयं बर और विवाह हुआ तो उसके बड़े महाराज दर्शन बड़े प्रसन्न थे तो उस प्रसन्नता की सूचना स्वयं अपने मुख से उनको देना चाहते थे इसलिए उनके पास जाकर के बताया जाकर के ऐसा ऐसा हो गया उनको पहुंचे उनके पास महाराज दशरथ जो है इसके बाद नियम भी इस प्रकार का है कि जब ये दशरथ जी को याद आ गया कि जब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के जा रहे थे और दशरथ जी उनको देना नहीं चाहते थे तो वशिष्ठ जी ने ही समझाया था कि देखो महाराज दशरथ इन पुत्रों को राम लक्ष्मण को इनको विश्वामित्रों को दे, दे इनके साथ जाने दो क्यों कि इसका परिणाम बहुत अच्छा बस बस तो है बस वशिष्ठ जी ने परिणाम की तरफ संकेत उस समय कर दिया। वो परिणाम आ गए। तब तो उनको बताने के लिए जो आप कह रहे थे वही बात हो गई अब पता लगा कि विश्वामित्र जी को ले जाने के लिए आप क्यों कह रहे थे उनके साथ उनको आपने भिजवा दिया भगवान राम लक्ष्मण को तो बहुत अच्छा हुआ देखो तो उनके साथ के जाकर के विवाह हो गया इसलिए उन्होंने जाकर के वहा वशिष्ठ जी के पास गए तब उठ धूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका आ जाए देखो यद्यप दशरथ जी ने तीन बार पत्रिका पढ़े, वो पत्रिका पढ़कर के वशिष्ठ जी को भी सुना सकते थे लेकिन वशिष्ठ जी ने वो पत्रिका तो दशरथ जी ने वो पत्रिका वशिष्ठ जी को सुनाई नहीं उनके हाथ में रखी और कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बुलाए और फिर वो भी जो कुछ घटनाए घटी वो स्वयं नहीं कहा फिर दूतों को बुलाया कहा ये पत्रिका दूत लेकर के आये और दूध भी बाहर खड़े रहे दशरथ जी के सामने तो उनको भी बुलवाया करके वशिष जी के सामने उपस्थित किया और कहे आप दूतों से पूछ लीजिए कि किस किस प्रकार से क्या क्या हुआ है इनको सब मालूम है और पत्रिका में भी लिखा है समाचार आया है विश्वामित्र जी का काम का उनका हाथ इसमें देख लीजिए तो अब ये यहाँ पर भी देखना पड़ता की किस प्रकार से मर्यादाए क्या है यहाँ मर्यादा ये है की महाराज दशरथ उस पत्रिका को पढ़ करके वशिष जी को सुनाते नहीं है ये मर्यादा की बात है। समझना पड़ता है उनके सामने क्योंकि जो अपने से बड़े लोग हैं उनके सामने अपने पुत्रों की महिमा नहीं कही जाती लोगों को पता न हो तो न हो शास्त्र से सीखें इस प्रकार अपने छोटों के सामने कुछ भी बोलते हैं और भी उस प्रकार की तो बात हो सकती है लेकिन जब अपने से बड़ा कोई हो तो उसके सामने अपने पुत्रों की प्रशंसा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए वैसे तो किसी से नहीं करनी चाहिए जिसको जब प्रशंसा के लिए जो बात होगी सब दुनिया अपने आप देखेगी माता पिता को अपने पुत्रों की प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करनी चाहिए और बड़े लोगों के सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये सब जगह नहीं है इसलिए ऐसा नहीं है कि प्रशंसा हर कोई प्रशंसा करे तो उनकी सभी प्रशंसा के लिए हर जगह अपने अपनी सीमाएं हैं इसलिए कहते हैं उन्होंने बस महाराज दशरथ ने बस जी को पत्रिका दे दी और अपने मुंह से कुछ नहीं कहा और जो कुछ कहना था दूतों से कहला दिया और उनसे कहा कि बाकी विस्तृत बात जो ये जो कुछ पत्र में लिखा है इसमें लिखा है बाकी आप इन दूतों से पूछ तो दूतों ने तो तो उनको सब विस्तार है बता बात सुनी बोली गुरु अति सुख पाई उनमें गुरु से कहूँ नहीं सुख छाई जिन्हों सरिता था गर्म जा यद्यपिता कामनाख संपत्ति भी नहीं बुलाये धर्मशील कहीं जाए सु प्रत्येक कौशल्या देवी सुकृती तुम समान जग मही है को होने ते अधिक तो होने निकुण्य बड़का के राजन राम वीर सरसुत जागर बर बाली सर्व काल कल्याण कल सजह बरात निशाना चलू बेग सुनि गुरु वचन भले नाथ सुरनाये भूपति गविनी भवन तब दूतन बासु दिवे रामचंद्र की जय पवन सुख हनुमान की जय बोलो हरि बोले गुरु अति सुख पाई जब ये सब समाचार वशिष्ठ जी ने सुना <coughs> तो वशिष्ठ जी को भी सुख हुआ माने वो भी प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ वो जानती थी कि ऐसे ही होने वाला है इसीलिए विश्वामित्री ने साथ उनको भिजवाया था और वो भी हो भी गया उसी प्रकार से तो प्रसन्न हो गए और बोले वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि पुण्य पुरुष को ये धर्म का सिद्धांत है वो पहले वशिष्ठ जी उनको बताते हैं और फिर वो नियम दशरथ जी के ऊपर लागू होता है ये भी दिखाते है नियम क्या है एक सामान्य नियम सर्व सभी लोगों के साथ ये है कि पुण्य पुरुष कहू नई सुख छाई जो पुण्य पुरुष हैं, जिन्होंने पुण्य बहुत किए हैं तो वो अपने पुण्य के फल पर पृथ्वी पर जहाँ कहीं चले जाए सब जगह उनको सुख प्राप्त होगा ये ये सूत्र है पुण्य पुरुष कहू माना जो पुण्यात्मा पुरुष हैं पुरुष हैं, उनको नई सुख छाई सारी पृथ्वी में सब जगह सुख ही चाह सुख जाएंगे उन्हें सुख की प्राप्त यही पृथ्वी पापी लोगों के लिए सब जगह नरक ही नरक दुख ही दुःख जहां जाएंगे दुख होगा इसके मैं शास्त्री कहते हैं कि सुख दुख, दुख भाई जगत में कहीं नहीं है सब व्यक्ति के अपने अपने जो पुण्य और पाप हैं उन्हीं के फलस्वरूप हर व्यक्ति सुख दुख का अनुभव करता है पुण्य पुण्य आत्मा व्यक्ति होगा तो जहां जाएगा वही सुख का अनुभव उसके पाप देखोगे तो जहां जाएगा वहीं पुष्प होगा इसलिए बराबर इस बात का अभ्यास करना चाहिए यह शास्त्र की प्रारंभिक शिक्षा है धन के विषय में फिर उसके बाद अध्यात्म की बात है परमात्मा की बात है फिर और ऊंची बातें हैं लेकिन शुरू शुरू में बात को व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि हमें सुख दुख होता है उसका कारण कहीं कोई परिस्थितियां वस्तुएं जगत ये सब नहीं है उनका कारण हमारा स्वयं का पुणे और पाप है उसी में सुधार करें, इसके मने पाप करने मन करे जो किए हैं उनको दूर करने के लिए पुण्य कार्य करें, फिर उपासना करें, भगवान की पूजा करें, इससे जो पाप पुराने पाप होंगे वो तो पाप नष्ट होंगे उपासना आदि करें, ध्यान आदि करें, भगवान का पूजन करें, अनुष्ठान करें इससे पाप नष्ट होंगे आप नष्ट होंगे तो, तो दुख दूर हो जाएंगे उन्हें उदय होंगे सुख देंगे इसलिए ये नियम है व्यक्ति को अपना सुधार करना चाहिए अपनी मानसिक दशा अपनी आंतरिक दशा को बदलने की कोशिश करनी चाहिए जो लोग जन समझते हैं कि भाई जगत से सुख दुख प्राप्त होने वाला है वो अंधेरे में भटकने जैसा है ये बहुत बड़ा ज्ञान है और इसलिए ज्ञान के कारण भटकते रहते हैं और कभी शांत और संतोष नहीं मिलता चाहे शिक्षित हो चाहे शिक्षित हो चाहे धनी हो चाहे निर्धन व्यक्ति हो इस भ्रांति में जो लोग समझते हैं कि बाहर मिलता है, दुखी ही रहते हैं उनको सही जीवन का रास्ता इसलिए व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है तो अपना ही सुधार करे पाप कर्मों को छोड़े पुण्य में प्रवृत्त करो आध्यात्मिक साधना करे अपनी मानसिक मैंने यहाँ तक व्यक्तित्व की है कि बाहि जगत में चाहे जितना अब जैसे भर गोविंद में तो ये कहते हैं मान लो कोई व्यक्ति इस प्रकार का है सुर कर सुर मंदिर पर मूर्य निवास भिक्षा करतल इस प्रकार के कोई व्यक्ति है कहीं पेड़ के नीचे रहता है और मानता है हाथ तो में उसके पात्र भी नहीं है खाली हाथ में लेकर के लेता है भिक्षा इस प्रकार से प्राप्त करता है तो इस प्रकार से चाहे महान दरिद्री कुछ भी उसके पास हो लेकिन पुण्य तो अगर उसको होगा तो ऐसा दरिद्री व्यक्ति भी शुभकामना करेगा पुण्य उसे पर परिस्थितियाँ चाहे इतनी प्रतिकूल हो तो भी व्यक्ति अपने पुण्य के बल पर सुख प्राप्त करेगा इस बात पर व्यक्ति को जल्दी विश्वास नहीं होता देखिये शास्त्र बार बार यही कहते हैं जो पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं उनको तो सुख अपने आप ही चारों तरफ तो घिर करके आता है कैसे आता बताते हैं जिन सरिता सागर में जाना ना ही जैसे की नदियाँ समुद्र की तरफ तो, अपने आप बहती चली जाने समुद्र ये थोड़ी कहता है सर नदियों से तुम आओ और जल हमारे अंदर लाओ तो नहीं मानता उसको समुद्र को कोई कामना नहीं लेकिन नदियां अपने आप ही जैसे समुद्र की तरफ जाती हैं तो समुद्र के स्थान में समझ लो कि की आत्मा पुरुष है नदिया मान लो समझो कि सुख की नदियां वो आती रहती हैं ऐसे व्यक्ति जो पुण्यशील पुरुष हैं उनको अपने आप ही चारों तरफ से सुख प्राप्त होता रहता है बिना बुलाए प्राप्त होता रहता है बिना चाहे प्राप्त होता रहता तो है तो ये कहते हैं जिन सरिता सागर महुजाही यद्यपि नही मनो समुद्र यद्य समुद्र को कोई कामना नहीं लेकिन फिर भी नदियाँ समुद्र में मिलती रहती है ऐसे ही सुख जो है ही बुलाए। इसी प्रकार के सुख और सम्पत्ति बिना बुलाये ही उनके पास पहुँचती है धर्मशील पर जाए सुखाए धर्मशील व्यक्ति के पास में स्वाभाविक रूप से ये सब पहुँचते रहते हैं ये धर्म की शिक्षा यहाँ पर जो रामायण में है ये पंक्तियाँ याद रखने की है <coughs> और ये सबको बताने की भी है और लोग सब ध्यान रखें इसको याद रखें इन पंक्तियों को <coughs> ये बड़े काम की पंक्तियाँ इतनी धर्म की शिक्षा इसमें है ये और धर्म की महिमा है इसका धर्म का क्या फल है वो इसमें बता देते हैं किस प्रकार से और और जगह भी इस प्रकार की बातें हैं लेकिन यहाँ साफ साफ धर्म का फल सुख है और वो व्यक्ति को अपने आप ही प्राप्त होता है ऐसी परिस्थितियाँ अपने आप बनती है जिससे खुशी हो और फिर कहते हैं कि देखो महाराज वर्षी कहते हैं दशर जी से कि देखो तुम तो सब प्रकार से पुण्यमान इसलिए तुम्हारे तुमको इस प्रकार का सुख प्राप्त हो तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं तुम गुरु विनुवी और तस्पुनीत कौशल्या देवी ये तुम्हें कैसे होता है वो भी संक्षेप में यहाँ बता दिया पुण्य इसमें है की गुरु की सेवा करो की सेवा करो गौ की सेवा करो देवताओं की सेवा करो तो ये कहा तुम जो है ये है इन चारों की सेवा करने वाले हो इसलिए तुम बड़ी पुणियात्मा हो इनकी सेवा करने से धर्म की रक्षा होती रहती है गुरु की सेवा करोगे गुरु धर्म का आचरण करने के लिए शिक्षा देता रहेगा तो कार्य जितने व्यक्ति धर्म में करता रहेगा धर्म में पर्व तो नहीं होगा ऐसी करके विप्रो की अगर कोई व्यक्ति सेवा करता रहेगा तब तो बित्र भी यही बताते रहेंगे कि तुम्हारा ये धर्म है ये कार्य करो तो धर्म का ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त होता रहेगा और वो धर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे मैंने धर्म, तो धर्म, धर्म की सेवा कर रहा है तो। और फिर से भी मैंने देवताओं की सेवा देवताओं की सेवा भौतिकवादी लोग जो है मेरे स्वार्थी विषयी लोग हैं वो देवताओं की सेवा नहीं करते न पूजा करें न आराधना करें न कोई उपासना करें बिल्कुल एकदम से उनकी बुद्धि भौतिक विषयों में लगी हुई बस वही सोचा करती है लेकिन जिन लोगों को देवताओं की उपासना पूजा करने वाले व्यक्ति है वो धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं उनकी बुद्धि पवित्र रहती है तो ऐसे ये सब देवता लोग फिर उसको पुण्य कार्य करने के लिए बल देते हैं उत्साह देते हैं तो ये चारों मिल करके व्यक्ति जो है चारो साधन ऐसे है जिनसे की व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है अपने कर्तव्य का पालन करता है परोपकार कार्य करता है और पुण्य संचित करता है चारो बता दिए कहते दस पुणीत कौशल्या देवी और ये कहते हैं स्त्रियों को भी यही करना चाहिए इसलिए कौशल्या देवी को ले पर लेकर जी कहने लगे कौशल्या भी इसी प्रकार की वही ये सब ये चारों की सेवा करने वाली गुरु भी, भी सबकी जिस प्रकार से तुम ऐसी कौशल्या भी है उनके लिए भी यही शिक्षा है सभी धर्म का पालन उस होता है सुकृति तुम्हें समान जग ना सारे संसार में तुम्हारे जैसा पुण्यवान व्यक्ति कोई नहीं है भयो है तो और होने ना ही तीनों काल की बात कहते हैं आप आज तो तक तुम्हारे जैसा पुण्यवान कोई व्यक्ति हुआ है ना तुम्हारे जैसा पुण्यमान व्यक्ति आज पर सिद्धि कोई है और भविष्य में भी कोई ऐसा होने वाला नहीं है ऐसे पुण्य आप दर्शक जिनके की क्यों कि इतने इतने तुम्हारे पुण्य इसी से सिद्ध होता है तुम से अधिक पुण्य बढ़ पा के राजन राम सरित्र जाके जिसके यहाँ परमात्मा करके स्वयं पुत्र रूप से अवतार ले बताओ में और कौन होगा इसलिए तुमसे अधिक पुण्यवान और कोई नहीं हो सकता ये इसका प्रमाण है कि भगवान राम परमात्मा स्वरूप है और ऐसे शक्तिशाली तेजस्वी महान पितृभक्ति कल्याण कर करने वाले भगवान राम उत्पन्न हुए तो ये जो ऐसे तो तो पुत्र का प्राप्त करना पुण्य आत्मा व्यक्ति को ही प्राप्त होता है नहीं तो सात हो अब देखो भागवत कथा सुनते हैं दो बार तो भागवत कथा में शुरू शुरू में महात्म दिया रहता है और उसमें कथा सुनाई जाती है एक मित्र की जिसका एक पुत्र हुआ धंधकाली और तो दूसरा हुआ गोकर्ण है अब बताओ देखो धंधकाली कैसा हो गया गोकर्ण कैसा हो गया तो अब ये सब इसमें बताते कि इस प्रकार थे अगर धर्मात्मा पुत्र हो माता पिता के आज्ञा का पालन करने वाला हो तो सदाचारी हो यावी कीर्तिवान हो तो ये तो माता पिता का भी पुण्य है तब ऐसा प्राप्त होगा तो, हो। तो फिर वही जो वो पुत्र पुत्री की जैसे हो जाए विदा पहुँचाने वाला हो जाए कष्ट तो देने वाला मार डालने के तैयार हो जाए इस प्रकार की दशा दृष्टि हो सकती है ये अपने अपने पुण्य हो उसी का फल है पुण्य का फल है सात का फल है तो कहा कि अब पुत्रों में भी साधारण पुत्र का हो हो सकते हैं आत्मा हो उसी ऐसा हो तो कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान राम कैसे है राजन राम सरिष्ठ जाके राम सरिष्व तो राम क्या विशेषता है वो आगे बता दी देखो इतनी बातें वीर विनीत धर्म व्रतिधारी वे वीर भी है और विनम्र भी है कोई वीर हो तो दंड हो सकता है कहना न माने तो दुर्गो हो जाएंगे फिर दूसरे आजाद जाते हैं वीरता के साथ में दुर्ग आ सकते हैं लेकिन वीरता के साथ में गुण है कि भी है और विनय भी है और धर्म व्रतधारी और वो भी धर्म के मार्ग पर चलने वाले धर्म को धर्म की रक्षा करने वाले स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने वाले और गुण सागर और समस्त गुणों के सागर है एक एक गुण जो है समुद्र के समान है सभी गुणों में विद्यमान है ऐसे भगवान राय और पत्रकार एक रावण अकेले नहीं बर बालक चारी चारो पुत्र तुम्हारे ऐसे ही समय ये गुण और एक एक, एक नहीं चार चार पुत्र तुमको इस प्रकार के प्राप्त हुए तो ऐसे बताओ फिर तुम्हें कहा इतना ज्यादा पुणियात्मा कौन होगा तुम्हारे समय इसलिए कहते हैं तुमको हमेशा कल्याण तुमको तो हमेशा कल्याण ही है जो धर्म के मार्ग को चलने वाला व्यक्ति है उसको सदा कल्याण ही है उसको कहीं दुख नहीं कहीं कोई क्लेश नहीं बस इसलिए तुमको जो ये सुख का अवसर प्राप्त हुआ है ये तुम्हारी मुनियों का फल ऐसे बता दिया तुम्हारा दस ऐसी अब कह, कह दिया की देखो अब बरात ले चलनी चाहिए बाजे बजे तो सूचक बजाए निशाना निशाना मन बाजे बाजे बजा करके बरात तैयार करो और बरात लेकर करके जनक भी चलना चाहिए ये बशिष जी की आज्ञा होगी वैसे इसीलिए वैसे महाराज दर्शन की बशिष्ठ जी की आज्ञा मिल जाए तब बार चले इसलिए उनसे पहले कहला लिया जब उन्होंने कह दिया कि हाँ बरात चलनी चाहिए तैयारी तो करो तो बस तैयारी तो होने लगी और बशिष जी ने यह भी कह दिया कि चलो देगी और तो जल्दी चलो अब ऐसे थोड़े महीने पर जाओ तब तो तक तो वो बैठ ही रहेगा बरात के लिए तो तुम आज तुम बस यहाँ जैसे दूत आए हैं वैसे तो तुम तुरंत तो तैयारी करो तुरंत चलो तो चलो वो जो सुनो गुरु बचन भले ही नाथ ना है तो महाराज दशरथ ने भी सिर झुका कर देव ने भवन पर महाराज दशरथ चले और अपने जो सेवक थे उनसे कहा ये दूत जो है इनको ठहरने की व्यवस्था करो तो वो दूतों के तो ठहरा दिया गया और स्वयं महाराज दशरथ अपने भवन चले भवन चले के मैंने जहा उनकी रानिया थी वहाँ पर पहुंचे और उनको ये सूचना देने के लिए गए अब वहाँ पर ये सब सूचना महाराज दशरथ किस प्रकार से देते हैं उसका बरम नायक स्थल तो देखेंगे यह देखना उसके। धर्म की शिक्षा हो गई गयी नान्या सत्यम बदम चमान पर आत्मा भक्ति प्रयच रुपु बगतिरभरा मे काम आदिदोषरित संय जय राम जय जय राम जय राम